गोविंद अपने परम स्नेही संत हृदय मदन गोपाल जी से अमृत का भजन सुन रहे थे शब्द जब भावों के पंख लगाते हैं तो कितनी ऊंचाइवा गगन में पा लेते हैं कोई कैसे बताएं? भजन जिए जाते हैं भजन पिए जाते हैं और जीवन की राह बनाए जाते हैं अमृत में भजन का भी हमने भजन गंगा का अमृत लिया और इसी के साथ हमारी वेद गंगा है हमारा वो अतीत जो छूट गया हमसे बहुत बहुत पहले जो कभी हमारे भोले बचपन को धोता और पवित्र करता रहा है जो हमको मनुष्य होने के रहस्य बताता रहा है और जो हमको हमारी जड़ों से जोड़ता रहा है जिसे हम पूरी तरह से नकार चुके हैं वो की गंगा जो कभी हमारे जीवन के हर आंगन को रोम रोम को धोती और पवित्र करती थी जिसे शायद अब हम जान के भी जान नहीं पाते हैं जान भी ले तो जीना मुश्किल से लगता है एक वन में एक बहुत विशाल पीपल का पेड़ था उसके आसपास बहुत सारे गांव थे और उस पीपल के नीचे बहुत से भक्त आते थे पूजा अर्चना होती थी बड़ा ही देव वृक्ष था औरतें उससे मनौतियां मांगती थीं, उसकी आरती पूजन करती थीं और उस वृक्ष की प्रतिष्ठा दूर दूर तक थी वो विशाल वृक्ष दूसरे पेड़ों की तरफ बड़े दर्प से देखता था कि देखा मैं इतना पवित्र हूँ मेरा इतना ऊंचा स्थान है वो अक्सर पक्षियों को भी डांटता था कि अपने बच्चों को मत बिठाओ मेरी टहनियों पर वो बीट कर देते हैं मुझे अपवित्र कर देते हैं एक दिन एक संत आए उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा पगले ये सब क्या कर रहा है उसने कहा योगी क्या तुम भी मेरे सम्मान को देख के जलते हो मेरी इतनी पूजा और प्रतिष्ठा है एक जगह पर खड़ा हो और सब लोग पूछते हैं मुझे तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि कभी अपनी जड़ों से भी पूछा है उनकी तरफ भी देखा तूने तूने दर्प से चारों ओर तो देखा लेकिन कभी अपनी जड़ों में झाका तूने वो भी देख लेना अब फिर उस पर भी दब कर लेना मन करे तो पेड़ को अचानक ध्यान आया कि धरती में मेरी जड़ें भी तो है तो उसने जड़ों की तरफ देखना चाहा तो देखा कि वो जड़ें समाज की त्याज्य मैल और दुर्गंध को ही ग्रहण करके और उसे जीवन के रस दे रही थी और वो अपनी जड़ों से अन फेंके था वो नहीं जानता था उसने वो रूप देखा तो उसे बड़ी ग्लानी हुई और उसने जड़ों से कहा कि तुम ये निकृष्ट कर्म छोड़ दो अथवा मुझसे अलग हट जाओ तो जड़ों ने कहा कि तू तो बावला हो रहा है हमसे हट कर हमसे कट कर तू तो पूजेगा क्या तू तो पाएगा क्या तू तो धराशाही हो जाएगा लेकिन वो उसको लगा कि वो इतना पवित्र है इस दुर्गंध को कैसे सह सकता है और उसने जड़ों को धेकार कर तिरस्कृत करके अपने से अलग कर दिया और कुछ ही दिनों में उसकी पत्तियां मुरझा गई थोड़े और दिन टहनियां भी सूखने लगी और एक दिन तेज हवा ने उसे धरती पर पटक दिया अस्तित्व तो मिट गया अपनी जड़ों से कट गए लोग धर्म और संस्कृति दंभ की सांसें भले चंद जीले लेकिन वो अपने हाथों से अपने संपूर्ण अस्तित्व तो को मिटा कर जाती है फिर लोग याद भी नहीं रखते उसे और आज भारत में भारत की ही आदि संस्कृति अपनी जड़ों से कटी हुई है हम हाँ अपने धर्म को नहीं जानते आज से १२०० वर्ष पूर्व तपस्वी ऋषि मारे गए संत जन जो सब में ब्रह्म देखते थे उनके सर नेजों पर काट कर उछाले गए यहाँ की सत्ता यहाँ के लोग उनकी रक्षा नहीं कर पाए गुरुकुल ऋषिकुल ध्वस्त हुए वेद का ज्ञान वेद की शिक्षा सब जलाकर राख कर दी गई और जो लेख थे ताम्र पत्रों पर भोज पत्रों पर वो इस पत्र तो जली गए स्वर्ण पत्रों पर और रजत पत्रों पर वो गला करके उन्होंने उसको अपना ऐश्वर्य बना लिया और यू एक महान संस्कृति जो अपनी जड़ों से जोड़ के ही जीती थी अचानक उसकी जड़ें कट गईं और फिर वही गुलामी जब आगे बढ़ी तो एक गुलामी के बाद दूसरी एक और सत्ता जोशी की भाई चार थे जब वो आरूढ़ हुई तो हम मदरसों से स्कूलों में जा पहुंचे किसी ने गुरुकुल की तरफ लौट के देखना नहीं चाहा अपनी जड़ों में अपने को खोजना नहीं चाहा। और फिर वो अपने जड़ों पर शर्मिंदा भी होने लगे कि वो तो सुप्रीम स्पेस ही है इतने गंदे थोड़े ना और दम भी जीने लगे एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, सिय राम मैं सब जग जाने प्राणी मात्र में एक आत्मा का भाव करने वाले भाव को जीने लग गए उन्होंने धर्म के रूप को भी विकृत करना चाह आए वेद में जहाँ यज्ञ की कल्पना के साथ हम आगे चल रहे हैं और मुझे बार बार अब आप लोगों से दोहराने की जरूरत नहीं कि बाहर का यज्ञ नैमितिक यज्ञ है वेद जिस यज्ञ को गाते हैं वो यज्ञ है आप सबके भीतर प्रज्वलित हैं जहाँ आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है ब्रह्म ज्वालाएं ही यज्ञ की ज्वाला है जहां तंसामिग्री है, प्राण वायु हमारा उपाचार्य है और जीव रूप हम सब यजमान हैं। ब्रह्म ज्वालाओं की स्तुति में है एक एक ऋषि एक एक ऋचा निरंतर हम पाठ करते चले आ रहे हैं और ये संदेह जो गंभीरता से ले रहे हैं जो पीछे ऋचाओं को अर्थ सहित ले नोट भी कर रहे हैं वे सब जानते हैं कि वेदों के भाष्यकारों ने वेद ही नहीं जाने थे उन्हें लगा कि हम तो कुछ जानते नहीं तो कोई भी तो नहीं जानता तो जो मुंह में आए कह दो हम निरुक्त निघन टू अमर कोश की मर्यादा में और सारे कौस्तुभ की मर्यादा में इन भाषियों में एक एक शब्द का चल रहे कहा त्व अग्न ब्रह्मज्वालाओं की स्तुति है आत्म यज्ञ की स्तुति कर रहे कहा त्व अग्न उरुशंसाई वे स्पा यद्रेक परमं परम वनोषि तत्प्रमति तत। पिता प्र पाक शासी प्रदिशो विदुष्टरह ये आज की ऋचा है हमारे ऋषि हैं हिरण्याक्ष स हिरण्य माने सुनहरी आख माने अग्नियों को धारण करने वाला ज्योतियों को धारण करने वाला अक्ष आंख को इसीलिए कहते हैं क्योंकि आंख ज्योति को धारण करती है देखती है तो हिरण्य आक्ष जो यज्ञ की देखते हुए अंगारों की ज्योतियों को आंगिरस से अपने अंग अंग को प्रज्वलित करता है जो सर्वांग यज्ञ बन के जीता है तो वो उनमें वो हम सब में जो भी ऐसे जीता है वो है हिरण्याक्ष, आंगी वेद के ऋषियों के नाम नाम नहीं होते भाव ही होता है क्योंकि ऋषि का कोई अतीत नहीं होता ऋषि व्यक्ति पूजा में विश्वास नहीं करते वे तो आत्म पूजा की लिए वहां कोई लंबे चौड़े गुरु चेला संवाद भी नहीं होते हैं जो उनको मन से जो माने उसकी मर्जी वो गुरु माने माने ऋषि सब में एको ब्रह्म द्वितीय नाशते ही जानते है ये भाव है यहाँ कसमें खाना कॉल भराना और वो गुरु चेला संवाद वाली बात सनातन धर्म में आदि धर्म में कहीं नहीं है तो क्या कह रहे हैं तो हम आत्म तुम हे अग्नि हे ब्रह्मज्वाला मेरे अंतर में प्रज्वलित हे जीवतियों के कुंठ हे हिरण्याक्ष हे ज्योतिर्मय गोविंद हरि हरिओ नारायण हरि हे सुनेर ज्योतिओ सायु शब्द का अर्थ होता है हृदय लेकिन जब शब्द उरु आता है तो उसका अर्थ हो जाता है हमारे ऋषि हैं हिरण्यस्तु स्तूप उन्हीं की ऋषाओं में है तो उर्षद का अर्थ होता है उरु माने सर्वत्र चहु ओर जहां भी देखो सब तरफ माने हृदय और उरु माने चारों ओर हर ओर ज्योतियों को हर ओर सब तरफ सर्वव्यापी संसाए ये भी ऐसा शब्द नहीं है कि जिसका अर्थ आप ना कर सको आपने प्रशंसा शब्द सुना है वो शंसा से ही बना है उर्व संसा हर और प्रशंसित सबके वंदनीय जिसकी सारे देवता पूजा करते हूं हे ब्रह्मज्वाला हे यज्ञ ऐ ज्योतियों के स्तंभाकार स्तूप हे रण्य हे यज्ञ घाते घत माने होता है मारना वाहत माने महाप्रलय कर दो ऐसा मिटाओ कि सदा के लिए वो रूप ही मिट जाए फिर फिर उसमें कोई आवागमन ना हो तो आग्न उरुशंसाये वाहते स्पान हर स्पान शब्द से बना है स्पंदन कापना डरना कंपित होना भटकते रहना और आह, जो शब्द है ये वित्पत्ति है इसी से दम्ब की अहम की स्पनाह अहम जो दम्भ है हमने उस पीपल के पेड़ के जैसा यथ रेख शेख के संदिहेद हो जाएगा यथ रेख यद्रेक यदरेकणा रेख शत का अर्थ होता है संशय करना टू कास्ट डाउट हर बात में संदेह करना कुतर्क करना किसी चीज को समझने के बजाय दंभ पूर्वक उससे बचने की कोशिश करना जिसे हम मिथ्याभिमान दंभ कह सकते हैं कुतर्क कह सकते हैं यद रेखा इन सब का ऐसे ही सर्वनाश करें हे मेरी आत्मा है यज्ञ हे ब्रह्म ज्वाला हो अ मेरे अंतर के देव सचराचर पूजे आज कुछ ऐसा करें परमम वनोषितक कि जिस प्रकार आपने वनोषी वनस्पतियों के रसों को जो अमृत में सुगंधित रस जो हमारी देह में आकर हमारी इन्हीं भावनाओं की तरह दुर्गंध बन करके जैसा कि पूर्व की ऋचा में हम पढ़ा रहे हैं बराबर आ रहे है ना जो शब्द आता है ना पायु भी पायु शब्द का अर्थ होता है मलद्वार कि जो हमारे देश निश्रित हो रहे हैं दुर्गंध बन के उनको जिस प्रकार तुम पुनः पवित्र पावन फलों में लड़ाते हो अमृत बना देते हो अ मेरे अंतर की ब्रह्म ज्वाला हो ही तो कर रही हो ऐसा तो आज मेरी दंभ जला दो मेरे जो अस्थिर मन है आज उसकी अस्थिरता को भस्म कर दो मेरे दंप जाए मेरे अज्ञान जाए मेरे भटकाव जल जाए आज जैसे पेड़ों में जाके मेरी दुर्गंध को तुमने फिर इन्हीं अग्नियों ने सुगंध में लौटाया है आज भस्म हो जाए मेरे सारे अतृप्तिया झूठे गंदे विचार झूठे दम और न जीव मैं अपनी जड़ों से कटा कटा मेरी जड़ें सदा मेरे सामने रहें मैं कभी न भूल पाऊं स्वयं को तो कभी न दंभ कर पाऊं आत्मा की विनम्रता मैं सदा जी सकू सदा जी सकू हर बात पे दंभ करना ऐठना अपनी जड़ों को अपनी जात को गाली देना ही तो है क्यों भूल जाते हैं, हैं हम और देखो गुरुकुल के आरंभ में ही अब हम जितने ऋषि पढ़ के आ रहे हैं अब इस इन ऋषि में भी हमारा प्रवेश है सभी ऋषियों छात्रों को प्रथम शिक्षा में उनकी जड़ों से जोड़ते हैं और आज हम अपनी जड़ों से घृणा करते हैं झूठ कपट दंभ फरे आसक्ति और मेरा तेरा जीते आपके पुरखे हैं ये जिन्हें वेद पढ़ा रहा गुरुकुल में उनके वंशज हैं आप जरा उनकी जीने में और अपने जीने में का भेद तो देखिए आप उन पर भले दम्भ करें कि कितने पवित्र ज्ञान रखते थे और कितना मिट के जीते थे वो अपनी जड़ों के साथ कितने महान थे वो लेकिन क्या वो हम पर आज दंभ कर सकते है? हम पर वो शर्मिंदा ही हो सकते है जो पूर्वज है हमारे जाने कौन से दंभ हैं जो हमें हमारे अंतर में नहीं बैठने देते बस बाहर ही बाहर भटकाते है भीतर आने की बात ही नहीं करते थोड़ी थोड़ी देर में दंभ जाग जाते हैं और हम पशुवत व्यवहार करने लगते हैं पशु भी नहीं दम करता इतना जितना हम करते हैं कहा आध्रस्य से, आधरश्य से, आधी पाधी जिंदगी उल्टा सीधा जीना आवागमन में ही भटकते रहना जन्म पे मरणम दिन में भी रजनी साय प्राता शिशिर वसंत पुनः याता काल आयु तदिना मुंती आशा वायु ये अपने से कटी कटी आधी अधूरी आवागमन में भटकती हमारे इस जीवन में हमारे इस मन को जो दाएं बाएं विषयों में भाग रहा है चित माने मन इस मन को ब्री दिव्य सुमती प्रदान करे। मेरे अंतर की सर्वत्र हर पेड़ों में हो रहे यकी यकी से हो रहे रहा ये सचराचर हे ब्रह्म ज्वालाओं आप ही के द्वारा तो सभी प्रगट है क्या पेड़ पौधे पशु पक्षी मनुष्य देव यक्ष कल किन्नर गंधर तो आप तो सबकी सचराचर की जन्मे तो हे ब्रह्म यज्ञ, यह सौभाग्य है मेरा कि मेरे अंतर में प्रज्वलित है आप और मैं आप ही के द्वारा प्रकट हूं मेरी रोम रोम में ऊषमा बनकर समाए हैं आप आज आप मुझ पर कृपा करो चौथे ऋषि में पहली ऋषि की पहली ऋचा से अब तक हम सिर्फ अपनी जड़ों को खोद रहे हैं बालक कि इनसे हटके तो जीना नहीं है और आज चार श्लोक पढ़ लिए तो विद्वान हो गए पांच चौपाइयां रट डाली तो सबको उपदेश करने लग गए और कभी भीतर झाका नहीं अब पहले रामलीलाएं मंच पर होती थी अब जिंदगी दंभ की नौटंकी भर बन के रह गई है तो एक गुरु बन जाएगा चंद चेले हो जाएंगे अब गरीबी को जिया जाएगा सिया जाएगा बस यही सब होगा ना क्या कह रहे हैं वेद इन्हें भी तो पढ़ डालो कहा आदरस से चित प्रमाती रुचिय रुचि माने ज्योतिर्मय होना जगम ज्योतिर होना कि हमारी मति सुमति हो ज्योतियों से परिपूर्ण हो हे पिता प्रपाकम हे आत्मा आज इस प्रकार यज्ञ करो हमें पाक माने रसोई बनाने को कहते हैं ना पाकशाला प्रपाकम आज पकाएं हमें इसको हमें यज्ञ करें ब्रह्म में आज हमारे संपूर्ण अस्तित्व को मन बुद्धि विषय और विचारों को शास हो द्वारा शासित हो हम आप ही के अधीन रहें अब न भटकें हम आपके आदेश में चलें हम आत्मा से हटकर कोई दम बना चाहिए आओ आज आत्मा के सत्य को अंतिम रूप से स्वीकार लें वे दुष्ट रहा और उसी में परम सुखी हो सारे असत्य अज्ञान को अपनी कड़वाहट को आज जला दें, आओ अपनी आत्मा में घुल मिल जाएं और आत्मा ही है सर्वत्र चलो कृष्ण का सखा वाद जगाए आओ कि सबके सखा हो जाए आओ गोविंद गोविंद गाए कृष्ण गाने से कृष्ण नहीं मिलते कृष्ण को जानना होता है कृष्ण को जीना होता है कृष्ण में मिलना होता है और उसे बहुत अच्छे से पहचान कर फिर उसी के हो जाना होता है कृष्ण तो मेरी आत्मा है वो तो घट घटवासी है वो गोवर्धन धारी हैं ज्योतियों का वर्धन और धारण करने वाले गो माने ज्योति वो गोविंद हैं ज्योतियों की सृष्टा है और जीव रूप हम सब गोपी हैं ज्योतियों का पान करने वाले हैं ज्योति नहीं तो जीवन कहां आओ के अपने उस सत्य को जाने ये अध्यात्म के ग्रंथ है कोई संप्रदायों के लौली नहीं है इसे पढ़ो इसे समझो और इसे जी के दिखाओ और इसी बात को ब्रह्मसूत्र में भी हम ले रहे हैं आज दूसरे अध्याय का समापन है सूत्र का क्या कह रहे हैं आमन अंति चैनम अश्विन आमन अंतिनम अश्विन जो पहले में हम कह आए हैं मन सूत्र में कह रहे हैं ब्रह्म सूत्र में कि जो पहले हम कह आए हैं उसी को सामने रख करके ही हमें जीना है कि आत्मा ही यज्ञ है आत्मा ही यज्ञ का स्वरूप है आत्मा ही यज्ञ है और आत्मा ही वैश्वानर है आत्मा ही हम सब में प्रज्वलित है और ईश्वर को पाने के लिए हमें अंतर्मुखी होना और उस आत्मा के शासन में जाना परमावश्यक है आसमानों पर भटकने वाले प्रेत योनियों में ही भटकते हैं अपने से दूर ईश्वर की कल्पनाओं को सजाने वाले फिर कभी अपने करीब नहीं हो पाते तो कहा आमन अंतिश से अंत तक हर सांस में प्रतीक्षा च तथा ऐनम अश्विन हमें इसी भांति इसी प्रकार अपनी अंतर आत्मा से जुड़े जुड़े जीना है वे परमेश्वर घटघटवासी है घटघट उनकी सेवा हम कर सकते हैं घटघट हम उन्हें प्यार कर सकते हैं लेकिन बाहर मिलना चाहे तो मुलाकात नहीं होगी बाहर सेवा होगी जुड़ के जीना होगा है ना आत्मा का प्यार होगा आत्मा की सेवा होगी लेकिन मिलन मेरा मेरी आत्मा के साथ मेरे भीतर होगा जो ये सोचते हैं कि तीर्थों में जाएंगे तो भगवान मिल जाएंगे और गुरुजी गुरु, गुरु धारण कर लिया है उद्धार हो जाएगा क्योंकि वो स्वर के गेट पे बैठे मिलेंगे और अपने चेलों को पास इन कर देंगे स्वर का गेट उन्हें कैसे मिलेगा यह नहीं बताया उन्होंने क्योंकि स्वर्ग जीते हुए भी नरक जिए हैं जो वो स्वर्ग पाएंगे कैसे स्वर्ग का छोटा सा अर्थ है स्व धन अर्घ जो अर्ग, अर्ग से अर्गला बना है कुंडी बनी है जो स्व माने आत्मा में सीमित हुआ वो स्वर्ग अभी भी जिया और उसी ने स्वर्ग पाया आमन अंति एनम आश्विन और जिसने बाहर ही जीना चाहा जो अपनी आत्मा को धिक्कार करके बाहर ही विषयों में विषांत जिंदगी में जिया जिसने एक सांस भी सांस देने वाले का भाव न लिया वो नरक ही तो जिएगा नर्क ही तो जाएगा हा? तो कहा आमन अंति च एनम अस्मि जो ऐसे इसी बातें ही जीते हैं जो आत्मा के साथ ही अद्वैत को योग मानते हैं और तो आत्मा से हटकर जीने की हर सांस को भी योग कहते हैं और जो सदा आत्मा से युक्त होकर उसी के भाव को सम्मुख रखकर कि जगत एक नाट्यशाला है और हम सब किरदार निभाते हैं क्योंकि न तो एक धड़कन बना पाए न शरीर का एक कोष बना पाए तो हम एक कलाकार नहीं तो और क्या है और जो कलाकार की अवस्था को जीता हुआ विधाता बनने का दम्भ करे उस महामूर्ख को बुद्धिमान कौन कहेगा कि जिसके पास यह नहीं पता उसको कि एक रोम को एक रोम कैसे बना अब फिर भी उसको दम है कि मैं गुरु जी हूं मैं विधाता हूं मैं भगवान हो गया हूं और बाकी सब चेले बन जाओ रावण हम इसी को कहते हैं और यही लीला कथा में है मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं कि लीला कथाओं का प्रादुर्भाव द्वापर समापन में ही हुआ इससे पूर्व नहीं है लीलाओं के द्वारा बच्चों को नाटकों के द्वारा बच्चों को वेद पढ़ाना तथा अमृत अतीत के इतिहास को भी जीवंत रखना अपने पूर्वजों के इन दो कारणों से एक बड़े विध्वंस के बाद प्रगट हो रही संस्कृति ने गुरुकुल शिक्षा में उसको सरल मधुर बनाने के लिए रुचिकर बनाने के लिए तो हम भगवान राम की रहस्य लीला में जिसे आप रासलीला कहते हैं ये रहस्य का ही अपभ्रंश है गोविंद और हमारा अपनी कथा में है कि भयंकर संग्राम हो रहा है रावण कभी भी झुकने को तैयार नहीं है अंगद का पैर तो उठा न किसी से लेकिन फिर भी दम है कि हमारा छोटा नहीं कि जब जब सत्संग में हम उसी भाव में पूछते हैं कि एक कोष बना पाए क्या तो थोड़ी देर के लिए भले आप में विनम्रता का एक मौन क्षण आ जाए लेकिन उसके बाद मैं इतना धनना सेठ मेरा ये मेरा वो मेरा इतना ज्ञान मेरा इतना पद मेरी इतनी प्रतिष्ठा वही रावण आ जाता है फिर यहां इस लीला कथा में हम अपने ही अपने रावण खोज रहे हैं क्योंकि यहां रावण लीला कथा में तो जय और विजय है जो भगवान के पार्षद है वही रावण और कुंभकर्ण बने ये, ये असली वाले नहीं है ये तो लीला वाले हैं असली वाले रावण और कुंभकर्ण तो मुझमें जीते हैं मैं हूं मेरे भाव है और इस असली रावण को मारना है न कि रावण ही बन के जीना है उसी में डूबे रहना है उसी से होता परोत रहते हुए उसी में सारी जिंदगी को स्वाहा कर देना है मेरे दंभ मेरे रावण है मेरी विनम्रता मेरा ऋषत तो है ऋषि बाब है और मैं तो दिन रात अपने दंभों की आरती करता हूं हर जगह आहत होता हूं कुंठित होता हूं वही कुंठ शब्द भी यही है विगत हो गए कुंठाओं से जो वैकुंठ जिये वो वैकुंठ गए वो ये कहो कि तुम कुंठाएं जियो और तुम्हें आगे वैकुंठ मिल जाए किसी मूर्ख का सपना हो सकता है धोखा देते हैं हम अपने आप को यही इसी के लिए तो गुरुकुल में ये लीला कथा है कि अंग दाह हुए अंगों वाला तब भी मुझे दिखा रहा है कि आज भी हर सांस देता मेरा प्रभु ही मुझे है अरे तो दम करूं किस बात बड़ा बनने की भी सोचूं तो कैसे कहां से पाऊं साहस कि आज अपने परमेश्वर के सामने सीना तार के दंब का रावण बन के खड़ा हो जाऊं कैसे हो जाऊं मेरी ये ही तो राम रावण की उद्ध है जो जिएगा भीतर वो लड़ेगा भीतर और जो भाग गया होगा वो रावण का हो गया होगा आज मेरी ही कहानी मेरे सामने है मैं उन कथाओं को पढ़ के चौपाइयों को रटके मंत्रों को याद करके तथा कथित विद्वान तो बनना चाहता हूं लेकिन उनके मर्म तक नहीं आना चाहता उन्हें पीना और जीना नहीं चाहता सत्संग से भागता हूं पता नहीं आज अपने ही जड़ों से इस कदर नफरत क्यों करने लगा हूं क्योंकि जड़ों के हटते ही बड़े से बड़े पेड़ धराशाई हो जाते हैं संस्कृतियां मिट जाती हैं धर्म का सर्वनाश हो जाता है और वो ईश्वर की जगह शैतान पढ़ाने लगते हैं और जो कट गया अपने जड़ से उसका जीवन भी व्यर्थ है उधर धराशाई होगा और फिर भी अपनी जड़ों का सम्मान नहीं करना चाहता हूं उनसे मिलना नहीं चाहता हूं भयंकर जो दुए और फिर एक बर्छी खाई थी लक्ष्मण ने वो कथा भी हमने की और उन्हीं झूठे बेरों की संजीवनी ने फिर हमारे जीवन को अमृत दिया क्योंकि प्रायश्चित से ही संजीवनी मिलती है तुम कहो कि तुम सच्चे हो और इसलिए तुम्हें प्रायश्चित की जरूरत नहीं है दम्ब भी तुमने अच्छे से किया है तो बर्छिया ही बर्छियां तुम्हारे मुकदर में लिखी हैं मेघनाथ की मेघ माने बादल दमा ने शोर जो नाद बादलों की तरह जो गरजने वाला स्वभाव है यह तुम्हें कभी प्रायश्चित नहीं करने देगा यह बर्छियां ही देगा यह मेघनाद है मेघनाद है और फिर सुषैण ने वैद्य ने रावण के वैद्य ने ही हनुमान जी की दया कृपा से वो बोझा करके सूर्योदय से पहले ले आए हाँ सूर्योदय से पहले तू दिनों की इंतजार मत कर यदि सत्संग संजीवनी बन के सूर्योदय सु, से पहले न मिला तुझे अगला सूरज निकल गया और सुधरा नहीं है तू तो, तो सत्संग का अमृत बिखर जाएगा और मौत ही मुकद्दर बन जाएगी सूर्योदय से पहले तुझे अभी इसी क्षण तत्क्षण अपने आप को मांझना धोना होगा तुझे अंतर के इस युद्ध में स्वयं पधारना होगा और अपने रावण को खुद अपने हाथों मारना होगा क्या अब और दम नहीं और असत्य ज्ञान नहीं और लोभ मोह नहीं और झूठ कपट अब नहीं होगा अब दूसरे को मैला नहीं कहूंगा सर तो अपने ही महल में झुका होगा किसी को देखूंगा क्या किसी को बताऊंगा क्या किसी को कहूंगा क्या अब तो मुझे अपने अंतर में जीना होगा अपने अपने पापों का हम सबको प्रायश्चित करना होगा यही तो राम रावण युद्ध है मन लंका बना है इसे अवध बनाना होगा यही तो राम की कथा है और गुरुकुल का भोला बचपन पढ़ रहा है और वो भोला बचपन हमारे पूर्वज हैं हम उनके वंशज है सोचना नहीं चाहते हैं जीना नहीं चाहते बस पाने की मनोवृत्तियां हैं हर तरफ से लूट के पा लेना चाहते पता नहीं क्यों क्यों याद नहीं रहता है कि शरीर से जाना है ये तो यात्रा है क्षणिक पड़ाव है अरे मांज ले सुधार ले जिससे आगे की यात्रा सुखद हो जाए और दिशा पकड़े टके नहीं तुम कोई है जो मानता है कि अजर अमर हो या बने रहो के तो फिर जागते क्यों नहीं मित्र ये कुंभकर्ण घड़े के, के कान है सत्संग भरता है और फिर भी नींद नहीं खुलती विषयों की नींद में फिर भी सोए हैं हम सब क्यों ये कुंभकरण ये कुंभकर्णी निद्रा कब फुलेगी हमारी अब जागेंगे दूसरे दिन फिर युद्ध प्रारंभ हो गया है और लक्ष्मण जी ने सर काट दिया और लाके भगवान के चरणों में रख दिया कि ये मेघनाथ दंभ आज चरणों पे ही राम पड़ा तुम्हारे जिस दिन मेरा भी मेघनाथ मर जाएगा सच बताता हूं हर तरफ से उनके रूप की महिमा होगी उन्हीं का स्पर्श मिलेगा तो सोचो कितना रोमांच होगा कल्पना करो जिस दिन मेघनाद मरेगा भाव बदल गए होंगे अब तो आत्मा होकर वही विराजता सब में फिर महल कहां देखने किसी की फिर तो हर ओर से श्री राम का रोमांच ही तो होगा फिर कड़वा कौन होगा विष कौन उगल रहा होगा और किसी की मौन साधना को जहर कौन दे रहा होगा जिस दिन मरेगा मेघनाथ मेरे मन का मेघ बादल नाद चिल्लाना दहाड़ना शोर करना ये मन के दंभ के शोर मैंने किया है मैं हूं ये मेघनाद है अगर मेघनाद नहीं मरा तो ये तो देवताओं को भी गुलाम बना लेगा इसने तो इंद्र को भी पकड़ रखा है ये तो सबको बांध लाता है मरे मेघनाथ तो जिए हम और हम हैं कि मेघनाथ को ही जिला जाते हैं जीवन में हमें भी मेघनाथ मारना होगा और जब सुना में सलोचना के पास हाथ जाके कटा हुआ गिरा तो सलोचना फपक पड़ी उनकी पत्नी मेघनाथ की और सलोचना ने कहा जाके रावण से कि मेरे पति का वध हो गया है लक्ष्मण ने मार दिया है उनको और मैं सती होना चाहती हूं तो उनके मुझे उनका सिर चाहिए जो राम के चरणों में पड़ा रावण ने समझाया कि वो इस हट को त्याग दे हुए नहीं मानती हैं सुलोचना जी सुमाने दिव्य लोचना नेत्रों वाली कि जो दम्भ के साथ भी रहकर अपनी आंखों को कि जो उसने को न खोए सुलोचना रहे ऐसा अति दुर्लभ है फिर भी उसने कहा उसी तो धर्म निभाने है वो तो जाएगी जब रावण के आगे हट किया तो रावण ने कहा तुम जाना चाहती हो तो तुम ही जाओ सेना मत ले जाना क्योंकि सेना से गलत संकेत चला जाएगा और कहीं वहां युद्ध ना हो जाए तो सुलोचना तुम अकेली जाओ तो सलोचना कहती है उनसे अपने ससुर से कि पिताश्री जिनकी पत्नी को आप चोरों की तरह उठा करके बंधक बनाए हैं वह आपकी युवा वधु के साथ क्या राम वही व्यवहार नहीं करेगा क्या वो मुझे बंदी नहीं बनाएगा तो उत्तर देता है रावण अपने अपने रावण जगाओ पढ़ो और देखो उत्तर देता है रावण सलोचना निर्भय होके जाओ वे श्री राम हैं वो तुम में नवदुर्गा का ही भाव करेगा वो राम है भोगया मैं ही मानूंगा क्योंकि मैं रावण हूं असुर धर्म में स्त्री माले गनीमत है लूट की वस्तु है लेकिन राम की संस्कृति में वो पूज्य और आराध्या है वो नवदुर्गा है तुम निर्भय होके जाओ और आज हमने दूसरों की नकल करके यहां पर भी नारी को आहत किया है और सलोचना जब जाती है तो राघवेन्द्र उसका भारी सम्मान करते हैं और लक्ष्मण भी विनम्रता से क्षमा शास्त्रा के साथ उसके पति का सर उसको देते हैं राम राम ही रहेगा रावण रावण ही होगा तू बता तू राम जिएगा कि रावण जिएगा बता कि मेघनाथ बन के रहेगा कि मेघनाथ का वध कर राम के चरणों में सर डालेगा खाली पाठ मत गाओ चौपाइयों के चौपाए मत बनो उसके मर्म थकाओ किसी ने एक चौपाई पकड़ी तो आप बिखर गए कि देखो ना मानस में लिखा डोरगंवार शू पशु नारी आपने वो प्रसंग नहीं देखा कौन कह रहा है वो नहीं देखा और ये आपके जीवन का नाटक दर्शन है ये लीला काव्य है आपने ये नहीं देखा और आपने फड़ से रामायण को और तुलसी को अपमानित किया एक अंधा भी ऐसा नहीं करता और यही बात सती प्रथा के साथ की आपने सलोचना जी सर लेके आती हैं और सती हो जाती हैं अपने पति के साथ वो देह दाहन करती हैं लेकिन क्या देह दाहन करने से सलोचना सती है ना सती तो सती है सती अनुसुईया ने कहीं आत्मदान नहीं किया सती सावित्री कहीं जली नहीं थी सती शब्द तो सत्य पर आरूढ़ होकर जीने से न कि जल मरने से लेकिन भारत के संविधान तक को आपने गाली दे डाली संशोधन करने चले गए आपने कालिख पोती है भारत के संविधान पर प्रथा उसको कहते हैं कि जो अनिवार्य रूप से हो रहा हो एज ए कस्टम किसके घर में विधवा जलाई जा रही है? तो संविधान तक जाने की जरूरत क्या थी लेकिन कहा जो जड़ों से कट जाते हैं उनकी सोच भी तो कट जाती है भारत में अगर सती नाम की कोई प्रथा होती तो दशरथ की तीनों रानियां आत्मदाह कर गई होती हैं थी वो प्रथा और रामायण से बड़ी मर्यादा की कथा कौन सी होगी लेकिन लोगों ने भ्रमाया नेताओं ने टोपी पहले सींग यूं होते थे अब वो टोपी से यूं निकालते हैं बस और आप सब सींगों के पीछे भागे बिना सोचे समझे सती का अर्थ है सत्य पर आरूढ़ होकर जीना और भारत की नारी मात्र सती है उसे कहीं पर अपना जलकर के प्रमाण देने की कोई जरूरत नहीं है हमें गर्व है अपने देवियों पर अपनी माताओं पर बहनों पर और हमें गर्व है अपने धर्म और संस्कृति पर हम उन्हें संपत्ति वस्तु नहीं मानते हम उनका सम्मान करते हैं उनकी विदेशियों की जूठन के कारण जो दुराग्रह आज हमारे मन में आए हैं वह हमारी देन नहीं हमारे धर्म की नहीं हमारी संस्कृति की देन नहीं है ये मनोवृत्तियां तो हमने ये भीख में ली हैं विदेशियों से यहाँ जन्मते ही कुंवारी कन्याओं की पूजा है पति चयन का अधिकार स्वयंभर में मात्र नारी को है और विवाह के समय में भी पति संकल्प लेता है कि मैं अपना गांधी दुर्गा यज्ञो मुझे धारण करा और मेरी ऐश्वरी की स्वामिनी नहीं बन भौतिक जीवन में मैं तुझे सदा बाएं रखूंगा क्योंकि जीवन एक संग्राम है तो दाए हाथ से युद्ध करूंगा परंतु पूजा में पाठ में यज्ञ में हवन में उपलब्धि के क्षणों में तू सदा दें होगी पहला अधिकार धर्म पर पूजा पर हवन पर यज्ञ पर तुम्हारा होगा उपरांत मेरा होगा लेकिन आज हमने अपनी जड़ें नहीं खोई हैं अपने सारे वजूद को खो दिया है आज हमारा कोई अस्तित्व नहीं है जो बाकी बचाओ आज उन्हीं की कामुकता हमारे जीवन में जीती है और आत्मा की पवित्रता को तो हमने जाने कब का नकार दिया है और हमें दम्भ है कि हम बहुत बड़े कामों के आज रावण के दम्ब हमारे दम्भ है राम की विनम्रता का राम के शील का हम पर अब कोई प्रभाव नहीं जाने कौन सी रामायण हमने कब पढ़ी थी हम नहीं जानते हमें याद है महाराष्ट्र की बात है तो वहाँ सम्मेलन में जाना पड़ता था अमरावती में मंदिर है वहाँ भी हॉस्पिटल्स भी है ट्रस्ट है तो एक रामायणी जी भी पधारे तो उनके शिष्य कहने लगे स्वामी जी आज आप राम कथा करना हो हम लोग राम तत्व के प्यासे हैं ना हम फलाने रामायणी जी के साथ हैं तो हमने कहा अच्छा तो हमने राम कथा शुरू की और उसके बाद बीच में रुक कर हमने कहा सुनो राम भगवान राम ने रावण के साथ क्या किया था क्या कि आप जानते हो तो सबने कहा मारा मैंने कहा क्यों क्योंकि वो उस जैसे पापी को सहन नहीं कर सकते इसीलिए तो माला लेकिन उस वो रावण भी तपस्वी है उसने सिद्धियां पाई उसके पास समर्पित भाई है समर्पित बेटे हैं पतिव्रता पुत्रवधु भी है उसके पास और ऐसे रावण को और उसके वंश को राम नहीं स्वीकारते और आप सब तो तत्व ज्ञानी हो राम तत्व को जानते हैं आप मैं पूछता हूं आपसे क्या रावण हो के होके ही राम तत्व जाना है क्योंकि जब रावण जैसे को भी राम नहीं स्वीकारता बलि जैसे तपस्वी को भी बाली जैसे योद्धा वीर तपस्वी को भी राम नहीं स्वीकारते तो तुम्हारे पास कौन सा दम है जो तुम समझते हो कि तुम्हारी औनी गौनी पूजा पे राम प्रसन्न हो जाएंगे अरे झांको भीतर अपने पढ़ो अपने आप को इससे पहले कि मौत तुम्हें उठा ले जाए मौका है पास तुम्हारे मत चूको अब तो मत चूको पढ़ डालो यानी कौन सा हट है तुम्हारा जो तुम्हें अंतर्मुखी नहीं होने देता जो तुम्हें विनम्र नहीं होने देता और जो तुम्हें राम की पवित्रता जीने नहीं देता रामलीला में इतना ही तो दिखाया है कि हर पात्र है यहां जो करता मात्र अभिनय है क्योंकि जो उत्पन्न करता वो यज्ञ है श्री राम है भस्मी को वही अन्न में ला रहा अन्न को वही रक्त में बदल रहा वो शबन के शबरी का राम यज्ञ मेरी जूठन को रक्त में बदलता मैं अपने को एक सांस भी तो नहीं दे पाता तो मात्र एक कलाकार एक नाटक ही का एक खाली एक पात्र भर ही तो हूं विधाता कब हो गया क्यों नहीं ये विनम्रता उतरती मुझ में क्यों नहीं बसते मुझमें श्री राम क्यों मैं डरता हूं अपनी जड़ों से और क्यों नहीं जुड़ना चाहता अपनी ही जड़ों से कुंभकर्ण आए युद्ध के लिए महाबलशाली है और कितना बलशाली है कुंभकर्ण बताऊं कितना बलशाली है अपनी अपनी उम्र के बरस गिन डालो आज तक उसने हमें सत्संग नहीं सुनने दिया सुलाई रखा इतना बलशाली है कुंभकर्ण मेरे जीवन में भी तो हां बस नाटक करना मटकना आता है और कुंभकर्ण को मारना है मार के भगवान मेरा अंतर आत्मा दिखा रहा है कि जिसने इस कुंभकर्ण को नहीं मारा उसे कुंभकर्ण ने मारा कि हर बार सत्संग की गंगा मेरे सर से प्रवाहित हो जाए और मैं पूछूं भी नहीं अपने से कि खाली कथा गया भीतर जाने की अभी भी तेरे को तड़प नहीं आई अपने अंतरात्मा से अपने रूट से जुड़ने की बात नहीं सोची तूने तुम दूसरों के पीछे डुगडुगी लेके क्यों भागे थे ये दाता है कुछ दे देगा बस इसलिए तो तु, तुम संसार में बाहर भागते फेरे और जो सचराचर का स्वामी है और जो दे रहा दोनों हाथों से उसका कोई भाव नहीं है कि अगर हाथ उसका रुक गया तो सांस तेरी रुक जाएगी और उसका कोई भाव नहीं लेता है आसमानों में भाग रहे हो मिल जाएगा वो तुमको जो बैठा है भीतर तुम्हारे वहां मिले नहीं तो कहा मिलोगे उससे कुंभकर्ण आए हैं सेनाओं को मारते जा रहे हैं राघवेन्द्र ने उन्हें ललकारा और कहा कि कुंभकर तुम कहा चले आए उसने कहा राघवेंद मैं जानता हूं आप स्वयं परमेश्वर हैं क्योंकि मेरी निद्राओं में भी तो आप ही रहे हैं मैं सोया रहा तो क्या हाँ, कुंभकर्ण भी सोकर जाग रहा है और हम सब जाग के सोए हुए हैं स्वीकार मैं जानता हूं मैं जानता हूं कि सत्य आपकी ओर है और अपराधी रावण है लेकिन भ्रात धर्म तो निभाऊंगा राघविंद आप ही के हाथ तो मारा जाऊंगा और वो मारा जाता है सब मर रहे हैं सब कट रहे हैं लेकिन दम्भी को फिर भी स्वीकार नहीं है और आज जीवन के इस महासंग्राम में उम्र का हर दिन तुम्हारा मरा है कटा है बरस दर बरस कटे हो और आज भी दम्भी रावण तुम्हें भीतर जाने नहीं देता श्री राम से मिलने नहीं देता रावण का भाव आज भी जगाए है तुम्हें बाहर बाहर भटकाए है तुम्हें रावण की भी सेनाएं कटती जा रही हैं और वो मान नहीं रहा है हम भी कहा मान रहे हैं किसी ने तीस बरस युद्ध में खोए हैं जीवन के कोई साठ खो बैठा है कोई सत्तर खो गया है किसी के कुछ महीने बाकी हैं, कोई कुछ दिन और है लेकिन फिर भी लड़े जा रहे अपने ही आत्मा श्री राम से बन के रावण हम सब इतना करीबी युद्ध है और फिर भी समझ में नहीं आता है संप्रदायों की जूठन बनने में बड़ा मजा आता है सांसों की भीख वो भी मांग रहा तुम भी उसी से ले रहे खाली बाहर रामलीला कर रहे हो गुरु जी ले वो रौशनी है वो रौनक है वो ज्योति है वो हम सब में बसी है उसी को वेद यज्ञ के रूप में गा रहे हैं तो बाहर स्वाहा गा बोले बड़ा भारी हवन कर आए हम और एक रावण और जाग गया दम्ब का हमने तो इतना पुण्य कमाया है, राम फिर भी नहीं पाया जबकि प्रत्येक ऋषि वेद का यही सत्य हमें पढ़ाता रहा है पहले ऋषि की पहली ऋचा से हमने पढ़ा है कि यज्ञ मेरे भीतर है और वो सचराचर में व्याप्त है और इसी यज्ञ से सचराचर बारंबार उत्पन्न होता है और सबने बाहर कहा कि अब हम यज्ञ कर एक बार यज्ञ कर डाले उन्होंने तो कोई काफी तीस बरस हो चुके हैं वहां वृंदावन में आर्य समाजियों ने यज्ञ किया के पानी बरसाएंगे और उसकी भारी पब्लिसिटी हुई क्यों पब्लिसिटी माने चंदा बटोर और फॉरेन से भी कैमरा मैन और सारे प्रेस मीडिया सब लोग आ गए और यज्ञ हुआ और आसमान टका साफ एक बादल का टुकड़ा नहीं दिखा 40 दिन उनका यज्ञ हुआ होना था 10 दिन लेकिन बढ़ाते रहे बेचारे क्या करें फंस जोगे बोले यज्ञ करेंगे पानी पर से अरे यज्ञ तुमने जाना कर भाई जिस यज्ञ को ऋषि पढ़ा रहे हैं तुम उसकी धूल तक नहीं पहुंचे और सारे मठाधीश हो गए और भगवान बन और चालीसवें दिन के बाद यह हुआ कि वो सारे कैमरामैन विदेशी मार इतना कीचड़ उछाला उन्होंने दुनिया भर में अखबारों में चले गए वो पानी एक बोध नहीं पड़ा बोले यज्ञ से वृष्टि होगी अरे यज्ञ शर्थिया ना तुम तो। अगर एक तापस होता अंतर से एक दाह ऊपर उठ गया होता तो आसमान ऐसे कि लोग देखते बरसात भी क्या होती है इस यज्ञ की मैं पुकार गई नहीं बरसता कैसे हो आज आपके सामने वेद के वो ऋषि और उनका एक एक शब्दार्थ आपके सामने रख रहा रखा और चाहूँगा कि आप सब जाकर कर के डिक्शनरियों में भी देखें हाँ और यदि मन में कोई उत्स उत्सुकता बाकी रह गई हो तो ना उन वेदाचार्यों को भी पढ़ डालें जो भाषिकार भी बन के चले गए और ऐसे ऐसे भाष्य कर गए कि जो कल्पनातीत है जिनका कोई अर्थ ही नहीं लगता है सब कुछ आउट हो गया जबकि एक, एक शब्द का अर्थ आपके पास है आज की इस कथा में इस ऋषा के साथ हमें इस पाठ